नारायण नारायण आज का विषय है सच्ची लगन लगने पर सन से बेंड होती है आसन से मिलने की इच्छा नष्ट होगी तभी सन से मिलने की इच्छा प्रबल होगी विषय हमें परेशान करते हैं लेकिन उन्हें छोड़े कैसे यह हमारी समझ में नहीं आता जंगल में फंसे हुए आदमी की तरह हमारी हालत हो गई है जिसे ऐसा लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ वही जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है अब उम्र बहुत हो गई है मृत्यु के अधीन होने का समय आ गया है हे राम अब तुम ही उद्धार करो ऐसी व्याकुलता उत्पन्न होगी तभी संत सहवास का लाभ होगा संत की संगति चाहिए ऐसा हम कहते जरूर है लेकिन मांगते हैं असत फिर हमें सतसंगति कैसे मिलेगी स्वयं को कैसे भूले यह समझने के लिए संतों की शरण में जाना चाहिए अपना विस्मरण यानी भगवान का स्मरण होना है पिताजी कहीं दूसरे शहर में बहुत दूर रहते हैं उनकी चिट्ठी नहीं आई इसलिए हम चिंता करते हैं किंतु जन्म से अब तक भगवान बहुत दूर है तो उसकी बेंट नहीं हुई इसलिए आखुलाहट क्यों नहीं है हम नाम स्मरण करते हैं लेकिन जिसका नाम स्मरण करते हैं वह कौन है इसका हम कभी विचार करते हैं विषय वासना जब तक छूटती नहीं तब तक प्रभु राम के दर्शन कैसे होंगे राम भी चाहिए और विषय भी चाहिए इसका मेल कैसे होगा हमें जब तक चुटकी काटने पर दर्द होता है तब तक कर्म मार्ग का आचरण करें और कर्म मार्ग का आचरण करते हुए कर्ता मैं नहीं हूँ कि भावना ध्यान में रखे जो सच्चा अनुभवी होता है वह बोलेगा नहीं और यदि कुछ बोलेगा भी तो उसका बोलना बहुत कम होगा जो बहुत कम बोलता है वह उत्तम होता है अनुभवी तो होता है किंतु निरुपाय होकर जो बोलता है वह पहले की अपेक्षा थोड़ा निम्न श्रेणी का माने खोई ना खोई तो बोलेगा ही बोलने के बगैर लोगों को कुछ बातें ज्ञात कैसे होगी अथा उत्तम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग बोलेंगे तो हमें थोड़ा हीन माना जाएगा फिर भी हमें बोलना जरूरी है किंतु जिन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं है वे अकारण बोलकर अपना शब्द पांडित्य दिखाते हैं ऐसे लोग तो अत्यंत निम्न श्रेणी के होते हैं जो तो संसार को धोखा नहीं देता और खुद भी धोखा नहीं खाता ऐसा मनुष्य ही संसार को मार्ग पर ला सकता है कई साधु पत्थर मारते हैं या गालियाँ देते हैं फिर भी लोग उनके पीछे पड़ते हैं इसलिए कि उनकी गालियां भी आशीर्वाद के समान होती हैं लेकिन ये बातें घई लोग की समझ में नहीं आती कोई लड़का अपना बाप से यदि कहे मैं इतना पास का हूँ अर्थात पुत्र हूँ तो आप मुझे मारते हैं और जो दूर के रिश्ते का लड़का है उससे आप प्यार करते हैं किंतु वही मार उसकी भलाई के लिए होती है, है। वह नहीं जानता साधु के बोलने या पीटने में दुष्ट बुद्धि नहीं होती संत जो भी बोलेंगे वह संसार के कल्याण के लिए होता है संत निस्वार्थ होते हैं वे निष्ठा से मार्गदर्शन करते हैं हमें उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए संत के कथन का अर्थ आचरण से ही समझेगा नारायण नारायण